बन निकट दसान गयु तब मारी चपट मृग भयो अति विचित्र कछु बरि न जाए कनक देह हम निरचित बनाए सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर विषा सुनहु देव रघुबीर कृपाला एमृग कर सुंदर छाला सत्यसंध प्रभु बधि करेह आनु चर्म कहति वै सब रघुपत जानत सब कारण उठी हर शि सुर काज सबारण रिगलो की कटि पर कर बाधा कर तल जा चिर सरसान प्रभु लक्ष्म न ही कहाँ समझाए हिरत जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया वह अत्यंत ही विचित्र था कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता सोने का शरीर मणियों से जड़ कर बनाया था सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी वे कहने लगी हे देव हे कृपालु रघुवीर सुनिए इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है जानकी जी ने कहा हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु प्रभु इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए तब से रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य वाण चढ़ाया फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा हे hey भाई वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं सीता के रिकवारी बुध विवेक जल समय बिचारी प्रभु ही बिलोक चला मृग भजे धाये राम सरासन साजे निगम नीति शिव ध्यान पावा माया मृग पाछे सोधावा कब हुनिकट पुण्य दूर पराई अबहू का प्रगट कबह छपाई प्रगटत दूरत करत छ भोरी एहि विधि प्रभु ही गय दूरी तब तक राम कठिन सर मारा धरण पर उ करी घोर पुकारा लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा ऋषि मनु मह राम प्राण तक सुमृष राम समेत सने अंतर प्रेमता सुपहता मुनि दुर्लभ गति दीन सुजान तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना प्रभु को देखकर कर मृग भाग चला श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साधकर कठोर बाण मारा जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचानकर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है विपुल बरसहिं गा प्रभु गुण गाथ निज निज पद दीनसुरु कहु कहूद दिन बन सुर गुनाथ देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया